भद्रं भी भद्रंकर्णे शृणुयामदेवा भद्रम पशेम्क्षरजत्र रंगे गुंस्यू भीसेमदेवित जदयु स्वस्ती न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ती न पूषा विश्व स्वस्ती अरषनेम स्वस्तिनो नो ओम शांति शांति शांति शंकर शंकरचार्य केशवम बादरायण सूत्र भाष्य वंदे पुना गुरुरात्मेति भेद भगवत यो ईश्वरो गुररात्मे मूर्तिभागिने वोम पदवेहाय दक्षिणाूर्त नम ओ शाति शातिशा अथर्वेदीय ब्राह्मण भाग्य प्रश्नोपनिषद के पंचम प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस प्रकरण की तृतीय के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। तृतीय कंडिका के पूर्वार्ध के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो गई है अब जो उत्तरार्ध का व्याख्यान रूप भाष्य है उसकी चर्चा होनी है उत्तरार्ध है तम ऋचो मनुष्यलोकम उपनयनते इत्यादि इसका व्याख्यान करने के लिए भाष्कर भगवान ने भाष्य में बताया कि पृथ्वी लोक पर एक ही यौनी नहीं है अनेकों यौनिया है और ओंकार की प्रथम मात्रा आकार की उपासना करने वाला पृथ्वीलोक में शीघ्र ही जन्म लेता है करके कहा तो पृथ्वी लोक में उसे कौन सी यौनी प्राप्त होगी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भास्कर भगवान ने कहा मनुष्य लोकम लोकमे मनुष्य शरीर को प्राप्त करेगा मनुष्य यौनी की उसे प्राप्ति होगी तो किसी ने कहा कि मृत्यु लोक में पृथ्वी लोक पर तो मनुष्य का ही जन्म होता है तो मनुष्य लोकम यह विशेषण निरर्थक हो जाएगा उसका कोई व्यावर्त्य न होने से इसलिए भाष्कर भगवान को लिखना पड़ा अनेकानी ही जन्मी पृथ्वीयाम संभवंती जगत्याम संभवंती तो पृथ्वी लोक में केवल मनुष्य रूप एक ही होता, जन्म नहीं होता अनेकों जन्म होते हैं तो मनुष्य लोकम यह विशेषण सार्थक हो जाएगा मनुष्य से इतर जन्म का व्यावर्तन करके सार्थक हो जाएगा उसका व्यावर्त होगा मनुष्य योनि से इतर योनि अब त्र तम साधक जगत्याम इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है संभवंती के पास पूर्ण विराम होना चाहिए वहाँ एक वाक्य पूरा हुआ है त्रतम साधकम इत्यादि से प्रारंभ हो रहा है दूसरा वाक्य इसका अवतरण लिखते हैं टीका में टीकाकार की तरह तस् नियमें कथम मनुष्यत्व प्राप्ति अत आह तमित ती शब्द का अर्थ है यदि पृथ्वी लोक पर अनेक प्रकार के जन्म संभव है तो तस्य तस् ओंकार की प्रथम मात्रा आकार की उपासना करने वाले उपासक का नियम से मनुष्य शरीर ही प्राप्त होगा ये कैसे कहा जाएगा तो पृथ्वीया मनुष्य से व तरी तस्म कथम मनुष्यत्व प्राप्ति तो ओंकार उपासक को पृथ्वी लोक में मनुष्यत्व की ही प्राप्ति कैसे होगी अनेक जन्म है तो कहीं भी जन्म ले सकता है इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए, लिए लिखते हैं अत आह तम इति अतः का अर्थ है इस प्रकार की आशंका होने पर आह यानी भगवान भगवान्ष्यकार उत्तर देते हैं उत्तरार्थ की व्याख्या करते हुए तो तत्र त्र तधक जगत मनुष्यलोक ऋच उपनय उप निगमती तो तत्र यानी त्रेन ऐसे निर्धारण अर्थ में सप्तम से त्रल प्रत्यय होकर के तत्र शब्द बना है। तो तेसु यह सर्वनाम परामर्शक होगा पृथ्वी लोक में होने वाले अनेकों प्रकार के जन्मों के जन्मों का परामर्शक है तेसु इसलिए तेसु का अर्थ निकलेगा पृथ्वी पर होने वाले अनेकों जन्मों में से अनेकों शरीरों में से ये तम यानि ओंकार उपासकम ओंकार की प्रथम मात्रा की उपासना करने वाले उपासक को तम का अर्थ निकलेगा तम साधक जगत्याम यानी पृथ्वी में मनुष्यलोकम एवं ऋच उपनयते तो पृथ्वी पर मनुष्य शरीर ही उपलब्ध कराती हैं ऋचह यानी रिचाएचा हैं ओंकार की प्रथम मात्रा आकारात्मक ओंकार की तीन मात्राए ना आकार उकार, मकार एक्रमतह क्रमत ऋग यजु सामात्मक है आकार मात्रा को साम ऋग्वेदात्मक कहा जाता है उकार को यजुर्वेदात्मक और मकार को साम वेदात्मक तो इसलिए रिचह उपनयनते का करता है <coughs> ये वीच ऐसा था ना तो आदि गुण से गुण हुआ अर तो मनुष्य मनुष्यलोक मे वर्च ऐसा बना लेकिन पदच्छेद करेंगे तो ये वीच रीच बहुवचन है एक वचन है रिको रिच हाँ विसर्ग का लोप हो गया है को ये हुआ और ये का लोप साकल्य से से लोप हुआ और फिर आद आदिगुण से गुण जो प्राप्त है वो यकार पूर्वोत्तर सिद्धम के अनुसार असिद्ध होने से अकार लोप गुण नहीं हुआ हाँ? निषेध नहीं वो असिध होने से यकार का व्यवधान दिखेगा वो तो आकार से अव्यवहित पर में अच होने पर गुण होता नादगुण से ऐसे उपनयन उपनिगमयंती, यहां पर भी ते में एकार कार को आयादेश हो करके एक आलोप हुआ तो जो गुण प्राप्त है वो नहीं हुआ तो उपनयनते उप निगमयंती रिच तो मनुष्य लोकम एव यहाँ पर जो एवकार है ना वो एवकार व्यावर्तक है किसका अन्य जन्मों का प्रश्न था ना टीका में तो पृथ्वी लोक में यदि अनेकों जन्म होते हैं तो ओंकार उपासक को मनुष्य जन्म ही होगा ऐसा कैसे कहा जा सकता है तो कहा कि उसके द्वारा ऋग्वेदात्मक ओंकार की प्रथम मात्रा आकार का जो चिंतन हुआ उपासना हुई जन्म भर, तो उस उपासित आकार मात्रात्मक ऋग मंत्र यानी ऋग अभिमानी देवता ऋक्ष भी लेना मंत्र तो शब्दात्मक है तो वो क्या कर, ले जाएंगे तो ऋग अभिमानी देवताएं मंत्र की देवताएं होती है ना तो ऋग मंत्रों की जो देवता है वे देवताएं क्या करती हैं कि ओंकार की प्रथम मात्रा आकार उपासक को पृथ्वी लोक में अनेकों प्रकार के जन्मों में से केवल मनुष्य जन्म की ही प्राप्ति कराती हैं नियम से वही जन्म प्राप्त होगा इसलिए एक नंबर टिप्पणी में रिचह पर टिप्पणी लिखते हुए टिप्पणीकार ने कहा उपनयन उपनयंतिका कर्ता रिचह शब्द से लक्षित रिक अभिमानी देवताएं हैं तद अभिमानो देवा एवं अग्रेपी बोध्यम तो अग्रे यानी जो द्वितीय मात्रा की उपासना के अवसर पर बताया जाएगा कि द्वितीय मात्रा उकार की उपासना करने वाले उपासक को यजु आ, ले जाती है सोमलोक यजुंसी तम यजुंसी सोमलोकम प्राप ऐसा आएगा यजुर्लोक में ले जाती है क्या ना येजु है सोमलोक ले जाती है तो वहां येजु है यजुर्वेद ये के मंत्र और उस यजु शब्द से लक्षित यजुर्मंत्र के देवताओं को लेना अभिमानी ऐसे तृतीय मात्रा की उपासना करने वाले उपासक को ले जाते हैं शाम शाम यानी साम मंत्र सामवेद के मंत्रों को कहा जाता है शाम और उससे लेना तद अभिमानी देवता को वे ले जाते हैं सूर्य लोक ऐसा बताया जाएगा तो इस प्रकार ये एवं अग्रेपी बोध्यम इसमें अग्रे शब्द से लेना आगे आने वाली कंडिकाओं में आने जो शब्द प्रयोग होंगे हुं, यजु और साम उन यजु और साम से तद अभिमानी देवों को लेना ये एवं अग्रेपी बोध्यम का अर्थ निकलेगा आगे हैं भाष्य में ऋग्वेदी रूपाही ओंकारस्य प्रथम एकमात्रा अविद्याता अविद्याता तो अभिध्याता ते करते हैं तो जो उपासक के द्वारा उपासित याने उपासिता अभिध्यान है उपासना और अभिध्याता का अर्थ निकलेगा उपासिता उपासिता यानी उपासना की विषय भूत जिसकी उपासना की उसे कहा जाता है उपासित तो ऋग्वेद रूप है ओंकार की प्रथम मात्रा आकार जिसकी उपासना उपासक ने की है जिस उपासक को ऋग अभिमानी देवता लारी रही पृथ्वी लोक में मनुष्योनी में उस उपासक के द्वारा ओंकार की प्रथम मात्रा आकार की उपासना पूर्व जन्म में की गई है साधक और वो शरीर छूटा तो फिर उसे मनुष्य ही बना देती है वो मात्राएं ये बताया गया कि ऋग्वेद रूपा ही ओंकार से प्रथम, प्रथम एकमात्रा अभिध्या और तेन तेन तेनाथ है जिस कारण से ये जो है आ, आकार ऋग्वेदात्मक है ओंकार की प्रथम मात्रा आकार न कही अर्थ टीका में टीकाकार करते हैं कि ये न ऋग्वेद रूपत्व ते तस्या। आकारस्य तो जिस कारण से उपास्य ओंकार की प्रथम मात्रा आकार ऋग्वेद रूप है तेन उस कारण से है उपनयन्ते मनुष्यलोकम अभिमानी देवताएं अपने रूपात्मक उपास्य आकार की उपासक को आकार की उपासना करने वाले उपासक को मनुष्यलोक की प्राप्ति कराती हैं वो देवताएं ये अर्थ निकला इसका आगे है तत्र मनुष्य जन्मनी इत्यादि वाक्य जो मूल में है स त्र तपसा ब्रह्मचर्य श्रद्धया संपन्नो महिम अन्भवती इसकी व्याख्या कर रहे हैं तो स त्र इसमें का अर्थ हुआ ओंकार की प्रथम मात्रा उपासक तत्र यानी प्रथम मात्रा के उपासना के फल स्वरूप प्राप्त मनुष्य जन्म में ये तत्र शब्द का अर्थ निकलेगा वो क्या होता है मनुष्य बनता है तो मनुष्य में भी आस्तिक मनुष्य बनेगा इसलिए कहते हैं द्विजाग्र वो द्विजाग्रह बनेगा द्विज है त्रैवर्णिकर त्रैवर्णिकों में जो अग्र है अग्रगण्य है श्रेष्ठ है श्रेष्ठ द्विज बनेगा और श्रेष्ठ द्विज बनके करेगा क्या तो कहते हैं तपसा ब्रह्मचर्य श्रद्धयाच सम्पन्नों तो इस जन्म में भी वह तप ब्रह्मचर्य और श्रद्धा को अर्जित करेगा का मतलब अस्तिक होगा वैदिक साधना करने वाला साधक बनेगा तप ब्रह्मचर्य श्रद्धा ये सब तो ज्ञान के साधन है ना <coughs> तो इन साधनों से संपन्न होगा यानी साधक जन्म होगा उसका और इस प्रकार के साधक जन्म को गीता में कहा गया दुर्लभ ये तद ही दुर्लभतरम लोके जन्म यद ईदृशम तो ऐसा जन्मो प्राप्त कर लेता है संपन्न महिमानम विभूतिम अनुभवती और ऐश्वर्य की भी उसे प्राप्ति होती है साधना से संपन्न रहता है और ऐश्वर्य से भी संपन्न होता है का इस प्रकार ये शब्दार्थ बता करके अब तात्पर्य अर्थ बताते हैं न वीत श्रद्धो यथेट चेष्टो भवती तो कहते हैं जो वो साधक भले ही ओंकार के समस्त स्वरूप को नहीं जानता है और समस्त स्वरूप का चिंतन नहीं किया है मात्र प्रथम मात्रा का ही चिंतन किया है तो उसके फल स्वरूप वह श्रद्धारहित नहीं होता वीत श्रद्धा यानी श्रद्धारही अनिनास्तिक नहीं रहता और यथेष्ट चेष्टो न नवती वीत श्रद्धो न भवती यथेष्ट चेष्टो न नवती यथेष्ट चेष्टा कहा जाता है स्वैराचार को स्वैराचार का अर्थ है शास्त्र निषिद्ध आचरण तो शास्त्र निषिद्ध आचरण वाला नहीं होता श्रद्धा रहित नहीं होता मनमर्जी नहीं होता यथेष्ट चेष्ट का विपरीत है शास्त्रानुसार चेष्टा करने वाला और यानी आस्तिक वीत श्रद्ध यथेष्ट चेष्ट तो होता है नास्तिक और उस इनसे विपरीत हुआ आस्तिक वास्तिक होगा आगे कहते हैं योग भ्रष्ट कदाचित अपि न दुर्गतिम गच्छति जो योग भ्रष्ट है अर्थ है पूर्व जन्म में साधना कर रहा है लेकिन और श्रद्धा से संपन्न भी है और वह श्रद्धा संपन्न है किंतु शास्त्रानुसार साधना नहीं हो पाई समस्त ओंकार की उपासना नहीं हो पाई उसको उसकी बुद्धि के अनुसार केवल आकार मात्रा का ही ज्ञान है और आस्तिक है और आकार मात्रा को ही उसने ब्रह्म का प्रतीक समझ करके चिंतन किया आकार का तो वह विकलांग ओंकार की उपासना करने वाला भी वह कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं हो सकता योग भ्रष्ट शब्द से उसको लेना और जो सकल ओंकार की उपासना करेगा वो तो जीवन पर्यंत उपासना करने वाला उपासक आगे बताया जाएगा ब्रह्मलोक जाता है और वहां पर ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है लेकिन विकलांग ओंकार भी अपने चिंतक को दुर्गति को प्राप्त नहीं होने देता दुर्गति नहीं होने देता अपने उपासक की चिंतक की इस प्रकार ये ओंकार की प्रशंसा हो रही है आगे हैं थोड़ी सी टीका टीका को देखिए तत्तम इसके बाद में ऋग्वेद रूपाही इति इस प्रतीक के बाद है पृथ्वी आकार स ऋग्वेद तो आकार वो जो वहां लिखा है ना ऋग्वेद रूपा ही ओंकार से प्रथम एकमात्रा अभिध्या उसे ऋग्वेद रूप कहा गया तो ऋग्वेद रूप है इस ओंकार की प्रथम मात्रा आकार इसका ज्ञापक कोई प्रमाण होना चाहिए ना तो प्रमाण बताया जा रहा है श्रुति को तो पृथ्वी आकार और स ऋग्वेद ये श्रुति है तो पृथ्वी आकार है और स यानी आकार पृथ्वी रूप आकार वो क्या है ऋग्वेद है ये जो श्रुति है इस श्रुति के आधार पर आकारस्य से आकार तद्रूप है यानी ऋग्वेद रूप है ऋग्वेद रूपा ही प्रथम एक मात्रा लिखा है ना तो तद्रूपत्व में तत्कार अर्थ है ऋग्वेद आगे हैं अभिध्याता आकार रूपा मात्रा ऋग्वेद रूपा इति अन्वय यानी उपासित जो आकार रूप मात्रा है वो ऋग्वेद रूपा है इसलिए आगे लिखते हैं तेन यानि जो तेन यहाँ तृतीयांत है न इन सबको हम लोग पढ़ नहीं पाए थे तो ये न ऋग्वेद अक्षय पढ़ लिया था ये न ऋग्वेद रूपत्व तस् तेन ऋचो मनुष्य लोकम उपनयते इत्य जिस कारण से ऋग्वेद रूप है आकार उस कारण से ऋग्वेद रिग्वे, ऋग्वेद अभिमानी देवता उसे मनुष्य लोक को ही प्राप्त कराती है आगे हैं वीत श्रद्धे वीत श्रद्धा ने श्रद्धा विरहित सन तो श्रद्धा से रहित होकर के यथे चेष्ट नहीं होता योग भ्रष्ट योग भ्रष्ट का अर्थ कहते हैं एक देश ज्ञान विकल विकल्थ ओंकार की प्रथम मात्रा का ही जिसे बोध है अन्य दो मात्राओं को नहीं जानता आकार उकार मकार ये त्रिमात्रात्मक ओंकार है उसकी उपासना करनी चाहिए ऐसा बोध जिसको नहीं है वो है योग भ्रष्ट और उसे उसका भी भले ही एक एकमात्रा का ही चिंतन करता है तो उसके प्रभाव से कल्याण ही होता है अन कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिन तात गति ये जो वाक्य है इति गीता वाक्य संवाद सूचिता। यानी इस गीता का मूलभूत श्रुति वाक्य है एक प्रकार से ये गीता तो स्मृति है ना व्याजी का वचन है अपौरुषे वचन श्रुति श्रुतिमूलक होने पर ही प्रमाण होता तो नहीं कल्याणकृत कश्चित इस गीता वाक्य में मूल श्रुति है यह ऋचा ये जो कंडी का अब चतुर्थ मंत्र का उच्चारण किया जाए अथ यदि द्विमा मनसी संपद्य सोक्षम यजुर्मीय सोमलोकम सोमलोके विभूति विभूतिमुय पुनरावर्तते तो अथ शब्द पुनः अर्थ है और भी ऐसा अर्थ निकलेगा और भी ओंकार की स्तुति की जा रही है तृतीय कंडिका से जैसे ओंकार की स्तुति हुई ऐसे चतुर्थ कंडिका से भी ओंकार की स्तुति की जा रही है तो यदि मनसी संपद्यते इसमें में द्विमात्र शब्द से लेना ओंकार की जो द्वितीय मात्रा है उकार, उसे द्विमात्रेण मनसी संपद्यते का अर्थ निकलेगा द्विमात्र ओंकार के अभिध्यान से मनसी संपद्य का अर्थ है उस ओंकार की मात्रा के साथ तादात्म्य प्राप्त करता है का कुल मिलकर के अर्थ होगा यदि द्विमात्रे न मनसी संपद्य इतने का अर्थ होगा उकार जो उपास्य है उसकी उपासना तादात्म्य अभिमान पर्यंत करता है जो उसे प्राप्त होता है सोमलोक में जन्म सोमलोक में जन्म प्राप्त होता है ये कहा जा रहा है तो अथ यदि द्विमात्रे न मनसी संप्यते इतने का अर्थ निकलेगा द्विमात्र ओंकार एने द्वितीय मात्रा रूप जो ओंकार वो है और उसका मन शब्द से लक्षित जो उकार मात्रा है उसमें तादात्म्य अभिमान तक ध्यान करता है चिंतन करता है सी वह उपासक उन्नीयतेने ले जाया जाता है कहा तो सोमलोकम तो उसे सोमलोक ले जाया जाता है और सोम लोक का विशेषण है अंतरिक्षम और अंतरिक्षम से समझना अंतरिक्ष है आधार जिसका ऐसा अंतरिक्षस्थ जो सोम लोक तो अंतरिक्ष जिसके नीचे हैं और अंतरिक्ष से ऊपर जो है वो सोम लोक उसे प्राप्त किया जाता है सोमलोक की प्राप्ति कराई जाती है उस उपासक को हा भूअलोक नहीं स्वलोक सोमलोक से लेना एक प्रकार से सोमलोकम उन्नियते और अंतरिक्षम का अर्थ किया जाएगा अंतरिक्ष आधार है जिसका उसे कहा जाता है अंतरिक्ष लोकम भाष्कर भगवान अंतरिक्षाधारम ये अंतरिक्षम का अर्थ करेंगे लक्षणा से अंतरिक्ष शब्द अंतरिक्ष में स्थित इस अर्थ में अंतरिक्ष आश्रित जो सोमलोक उसका परामर्शक है अंतरिक्षम लोक सोमलोकम ऐसा अनुय करना यह नहीं कि अंतरिक्ष लोक में भी ले जाया जाता है सोम लोक में भी ले जाया जाता है तो अंतरिक्ष है आधार जिस सोम लोक का ऐसे सोम लोक को ले जाया जाता है किसको तो उपासक को अर्थात उपासक को सोम लोक की प्राप्ति कराई जाती है येजु अभिमानी देवताओं के द्वारा का अर्थ यजु अभिमानी देवताओं के द्वारा तो सो अंतरिक्षम यजुर्भि उन्नीयते सोमलोकम इतने का अर्थ निकलेगा ओंकार की द्वितीय मात्रा उकार की उपासना करने वाला उपासक यजु अभिमानी देवताओं के द्वारा सोमलोक ले जाया जाता है एक रूप एक मात्रा ही लेनी है हा हिंदी में तो दोनों लिखा लेकिन टीका और टिप्पणी में टीका में केवल उकार लिखा है एक नंबर में लिखा है ना एक नंबर पंक्ति में द्वितीय मात्रा विशिष्टम ओंकार तदगतम उकार प्रथम पंक्ति में टीका में हाँ। तो हिस्लिए द्विमात्र से लेना द्वितीय मात्रात्मक ओंकार ओ हो जाएगा उकार और जैसे शुरू में आकार की उपासना बताई मात्र आकार की ही ऐसे केवल उकार की उपासना करने वाला जो उपासक उसे सोम लोक की प्राप्ति येजु अभिमानी देवता कराते हैं सोमलोके विभूतिम अनुभूय पुनरावर्तते तो स सोमलोके विभूतिम अनुभूय तो उसे यानी वो मा उकार मात्रा उपासक उकार मात्रा की उपासना करने वाला उपासक जिसे अभिम येजु अभिमानी देवताओं ने सोम लोक में देवता का जन्म प्राप्त कराया वह शब्द से ग्राह्य है सोमलोके विभूतिम सोम लोक में विभूति यानी ऐश्वर्य का अनुभव करके सोम लोक के ऐश्वर्य का अनुभव करके फिर पुनः आवर्तते इस लोक में आ जाता है मनुष्य लोक में और आगे की साधना करता है ये भी योग वृष्ट है यानी एकमात्रा को ही जान रहा है सकल ओंकार को नहीं जान रहा है तो ज़... जैसे योग भ्रष्ट का टीका में पहले अर्थ किया ना कि योग भ्रष्ट का मतलब एक देश ज्ञान विकलह तो यहां इसको भी उकार मात्रा का ही बोध है मकार का अर्थ ज्ञात नहीं है तो वह हो जाएगा योग भ्रष्ट और उसका जन्म सोम लोक में होगा और वहां का ऐश्वर्य अनुभव करके फिर ओंकार उपासना के प्रभाव से मनुष्य लोक में आएगा और आकार की उपासना करने वाला उपासक जैसे श्रद्धा तप ब्रह्मचर्य आदि से संपन्न होता है ऐसे वो भी होगा वहां से आकर के फिर तो सोमलोके विभूतिम अनुभूय पुनरावर्तते फिर यहां मनुष्यलोक में आता है तो भाष्य है भाष्य को देखिए अथ शब्द का अर्थ करते हैं पुनः यदि द्विमात्रा विभाग्यो द्विमात्र विशिष्ट ओंकार अभिध्या तो द्विमात्रा से विशिष्ट मात्र पर टीकाकार लिखते हैं कि द्वितीय मात्रत्वेन विशिष्ट द्विमात्र और द्वितीय मात्रत्वेन क्या अंतर होगा तो द्विमात्रे से तो अर्थ निकल आ, कोई कोई ये भी अर्थ निकाल सकते हैं कि आकार उकार इन दो मात्रा से विशिष्ट ओंकार ये अर्थ निकलेगा और द्वितीय मात्रत्वेन विशिष्टम कहेंगे तो द्वितीय मात्रत्व तो धर्म तो रहेगा केवल उकार में ही और द्वितीय मात्रत्व तो विशिष्ट ओंकार का अर्थ निकलेगा उकारत्व विशिष्ट ओंकार वो कौन होगा स्वयं उकार ही इसलिए कहते हैं द्वितीय मात्रत्व विशिष्टम ओंकारम तदगतम उकारम। तो द्वितीय मात्रेन विशिष्टम ओंकारम का अर्थ निकलेगा उकार। जो ओंकार की द्वितीय मात्रा है तदात्मक ओंकार और उसको अभिध्यायी तो उसका ध्यान करेगा और ध्यान कब तक करेगा तो उसकी सीमा बताई मनसी संपद्य मूल में उसका अर्थ किया जा रहा है मनसी संपद्य का तो मनसी का अर्थ करते हैं स्वप्नात्मके ये मनसी का ही अर्थ किया जा रहा है स्वप्नात्मके के तो स्वप्न ये मन का परिणाम है ना इसलिए और मन शब्द से उसके परिमाण को लक्षित करके परिणाम को लक्षित करके लक्षणा से मन शब्द का अर्थ है स्वप्नात्मक तो स्वप्नात्मके मनसी मननीय और स्वप्न ये है जैसे ओंकार की तीन मात्राएं हैं ना तो उसमें से प्रथम मात्रा आकार का अन्वय होता है जागृत अवस्था के साथ उकार माना जाता है स्वप्न के साथ अन्वित इसलिए मन शब्द से ही लिया जा रहा है मननीय जो ओंकार की द्वितीय मात्रा रूप उकार उसको ही मनसी शब्द से ही लिया जा रहा है वो मननीय है और यजूर यजुर्मय और उकार को यजूर वेदात्मक भी कहा जाता है इसलिए मये ये भी मन का ही अर्थ किया जा रहा है मन का ही और सोमदेवत्य और ओंकार की द्वितीय मात्रा उकार की देवता है सोम सोम देवता है इसलिए उसे कहा जाता है सोमदेवत्य किसको उकार को इसलिए स्वप्नात्मके से लेकर के तक का अर्थ निकलेगा ओंकार की द्वितीय मात्रा उकार में उपद्यते का अर्थ है एकाग्रतया आत्म एकाग्रतया गी एकाग्रतया का अर्थ है तादात्म्य अभिमान करता है तब तक ध्यान करेगा उकार का उकार के साथ तादात्म्य अभिमान तक उकार का ध्यान करता है यह अर्थ निकलेगा थोड़ी टीका है टीका को देखिए यहां द्वितीय मात्र विशिष्टम ओंकारम अभिध्यायित इसमें द्वितीय मात्रे ने कहा अर्थ हो द्वितीय मात्रत्व विशिष्टम किया था ना उकार मात्रा ली गई हा द्वितीय विशिष्टम ओंकारम शब्द से लिया गया उकार को मात्रा को कहा <coughs> मात्रा उहा मात्रा द्वयात्मक ओंकार को क्यों नहीं लेते हो तो इसका उत्तर दिया जा रहा है कि न मात्रा द्वयम यहां द्विमात्रेण विशिष्टम ओंकार अर्थ मात्रा द्वियात्मक ओंकार नहीं लेना आकार उत्मक ओंकार को नहीं लेना क्यों तो कहते इसलिए कि आकारस्य पूर्वम एव उक्त आकार को तो पहले ही बता दिया है उपास्य के रूप में इसलिए यहां पर उकार को मात्र लेना अत एव द्वितीय मात्रा रूपम इति वक्षती यहां पर द्विमात्र ये जो मूल में पद है उससे केवल उकार को ही ग्रहण करना है और उकार को ही ग्रहण करना विवक्षित होने से भगवान भाष्यकार आगे रूपम ऐसा प्रयोग करेंगे द्वि मात्रा रूपम पद का प्रयोग करेंगे किसका अर्थ करते समय ये सोमलोकम का सो अंतरिक्षम यजुर्भिर उन्नीयते सोमलोकम इसमें सोमलोकम का विशेषण के रूप में शब्द प्रयोग करेंगे द्वितीय मात्रा रूपम सोमलोकम ऐसा इसलिए लिखा कि अतएव अतएव का यहाँ द्विमात्रे शब्द से ओंकार की द्वितीय मात्रा उकार ही विवक्षित होने से यह अतएव कार्थ है मात्रा रूपम यह शब्द प्रयोग जो भाष्य में होगा वह सार्थक होगा अर्दो मात्राएं यदि व्योक्षित होती तो द्वितीय रूपम न लिख करके मात्रा रूपम लिखते लिखना ऐसा नहीं लिखा आगे है द्वितीयाथे ओंकार अभिध्यायित इति भाव तो अथ यदि द्विमात्रेण यहाँ पर जो द्विमात्रेण पद में तृतीय विभक्ति है वह करण अर्थ में नहीं है अपितु द्वितीय के अर्थ में है तो द्वितीय का अर्थ क्या है कर्म तो कर्म अर्थ में द्वितीय तृतीय है ऐसा समझना वेद में ऐसा होता है वेदसी छंदसी दृष्टानुविधि कहा जाता है तो द्विमात्र द्विमात्रेण पद जो तृतीयांत है वहां तृतीया द्वितीय में है कहे ये आपने कैसे निश्चित किया तृतीय द्वितीय अर्थ में है करके तो कहते उपक्रमें तो ओंकार अभिध्यायित इति भाव तो दो तृतीय कंडिका थी उसमें या वो प्रथम कंडिका में ही सत्य काम ने प्रश्न किया कि जो जीवन पर्यंत ओंकार का अभिध्यान करता है तो ओंकारम अभिध्यायित ये उपक्रम में ओंकार में द्वितीय विभक्ति है ना है? ओंकारम अभिध्यायित में इसलिए यहाँ पर भी ओ द्वितीय समझना ओंकारम तो इति उपक्रमात तो इति भाव आगे लिखते हैं अत्र अभिध्यानम मनसी संपद्यते इस वाक्य के प्रयोग का सार्थक सार्थक्य बताता है कि अत्र अभिमान इति अभिध्यानम संपद्यते इति मनसीक्यम तो अत्र अनेतुर्थकंडिकारूपवाक्य में जो संपद्यते यह वाक्य है शब्द प्रयोग है यह किसलिए तो है तो कहते हैं यहां तादात में अभिमान पर्यंत विवक्षित है ये बताने के लिए मनसी संपदते इस वाक्य का प्रयोग है श्रुति में और आगे मन शब्द से लेना है किसको उकार को ओंकार की द्वितीय मात्रा को ये बताने के लिए लिखते हैं यानी मन में तादात में का अर्थ किस में तादात्म्य में। तो मन शब्द का जो अर्थ निकलेगा उसके उसमें तादात तादात्म्य है हा? क्या हाँ उकार का अर्थ है वेष्टि में तेजस और तेजस का अभिमान का विषय स्वप्न और समष्टि में हिरण्यगर्भ हिरण्यगर्भ तो हिरण्यगर्भ के साथ अभिमान पर्यंत हाँ। तो उकार के साथ तादात्म्य का अर्थ है उकार अर्थ के साथ तादात्म्य उकाराथ के साथ तादात्म्य का अर्थ निकलता है हिरण्यगर्भ के साथ त्म्य तो ये लिखते हैं आगे देखिए टीका में ही कि तत्र साक्षात तत्सत साधनत्वेन वा फलत्वेन वा अनवयात मनशब्देन तत्परिणाम स्वप्नादी लक्षण स्वप्नयजुराद्यात्मुतरे श्रुत ओंकार लक्ष्यतेप्लात्मक भाष्य में स्वप्नात्मक लिखा है ना इसका उवतरण लिखते हैं टीकाकार तत्र तो उंकार एव करना। तो तो तत्र तत्र शब्देन शब्देन करना। में है ना? उंकार एव तो मनसी इस वाक्य में जो मन है इस मन शब्द से लक्षणा से ओंकार का ही ग्रहण करना और ओंकार से भी द्वितीय मात्रात्मक ओंकार यानी उकार का ही ग्रहण करना लक्षणा से कहा ऐसा क्यों मन शब्द से ओंकार का ही लक्षणा से ग्रहण क्यों करना है मनसी से संपत्ति इस वाक्य के द्वारा जो मन के तादात में बताया गया है तो मन शब्द का जो मुख्यार्थ है शक्यार्थ है उसके साथ संपत्ति यानी तादात में यदि लेते हैं तो उसका न तो साधनत्वेन रूपे न, न तो फलत्वेन रूपे नन्वय बन पा रहा है वाक्यार्थ में मन शब्द के मुख्यार्थ मन के साथ तादात्म्य अभिमान ये न तो साधन है फल प्राप्ति का और न तो आप आ, आ, क्या नाम है फल है इसलिए मन के साथ तादात्म्य अभिमान को मनसी संपद इस वाक्य के द्वारा बताना व्यर्थ हो जाएगा इसलिए यहां पर मन शब्द से उसको लेना चाहिए जिसके साथ तादात्म्य जो है या तो साधन बन जाए या तो फल बन जाए जिसके साथ तादात्म्य होने से उसको यहां पर मन शब्द से लेना चाहिए तो उकार अर्थ के साथ तादात्म्य ये साधन बन जाता है सोम जन्म प्राप्ति का इसलिए यहां पर मनस मनसी शब्द से लक्षणा से ओंकार लेना यानी द्वितीय मात्रात्मक ओंकार को लेना द्वितीय मात्रात्मक ओंकार मनसी संपद्धता का अर्थ मन के साथ तादात्म्य अभिमान ये करेंगे और मन शब्द का लक्षार्थ लेंगे द्वितीय मात्रा उकारात्मक ओंकार तो अर्थ निकलेगा उकारात्मक ओंकार में तादात्म्य अभिमान पर्यंत अभिध्यान ये साधन है उकारात्मक ओंकार का अभिध्यान उकारात्मक ओंकार में तादात्म्य अभिमान पर्यंत करता है यदि कोई साधक तो वो साधन बनेगा ओंकार में तादात्म्य अभिमान पर्यंत ध्यान साधन है किसका सोमलोक प्राप्ति का साधन है इस प्रकार ये साधनत्म रूपे न अन्वय होगा और मन शब्द का मुख्यार्थ जो लेते हैं और उसमें तादात में अभिमान जिसका है उसका सोमलोक में जन्म होता ऐसा तो नहीं कह सकते ये तो नहीं हो सकता में अभिमान तो सबका होता ही है मन में वेष्टि मन में तो उसका थोड़ा ही जन्म होता सोमलोक में इस अभिप्राय से ये लिखा कि तत्र साक्षात मनस संपत्ते तो यानी लक्षणा का हेतु बताया जा रहा है साक्षात मन इत्यादि से कि साक्षात साधनत्वेन वा फलत्वेन वा अन अन्वयात कि साक्षात मन संपत्ति यानी मन शब्द के मुख्यार्थ वेष्टि मन के साथ तादात्म्याभिमान का न तो यहां पर जो साध्य साधन भाव बताया जा रहा है उसमें साधनत्विन रूपेन न तो साध्यविन रूपेन न अन्वय हो रहा है साध्य है सोमलोक की प्राप्ति साधन है आ, मन शब्दित जो अर्थ होगा उसके साथ तादात्म्य अभिमान मन के साथ तादात्म्य अभिमान और यहां मन शब्द का मुख्यार्थ लेंगे तो वो तो साधन बन नहीं सकता इसलिए लेना पड़ेगा मन शब्द का लक्षार्थ और वो मन शब्द का लक्षार्थ होगा द्वितीय मात्रात्मक ओंकार ये लक्षार्थ है तो ये लिखते हैं कि तत्र साक्षात् साक्षा मनंपत् साधन व फलन्वया मनशब्देन तत्परिणाम स्वप्नादीलराजुराद्यात्म श्रुतंतरे श्रुतकार लक्ष्य तो से मन से तो लक्षणा तो होती है लक्षार्थ तो वो बनता है जिसका जिसके साथ मुख्यार्थ का कोई संबंध हो शक्य संबंध लक्षणा होती है ना तो मन शब्द का जो मुख्यार्थ है उसके साथ कोई ना कोई संबंध होना चाहिए ओंकार का तब तो वह लक्षार्थ बन पाएगा जैसे गंगा तीरे घोष गंगायाम घोष का अर्थ करते गंगा तीरे घोष तो तीर और गंगा का मुख्यार्थभूत जो प्रवाह इन दोनों का सामीप्य संबंध है शक्यार्थ का तीर के साथ सामीप्य संबंध होने से लक्षार्थ बना तीर ऐसे मन शब्द के मुख्यार्थ के मुख्यार्थ का ओंकार के साथ कोई ना कोई संबंध होना चाहिए मन का तब तो ओंकार उसका लक्षार्थ बन पाएगा मन शब्द का तो मन शब्द का जो शक्यार्थ है उसका ओंकार के साथ संबंध दिखाने के लिए तभी ओंकार लक्षार्थ बन पाएगा ये लिखते हैं कि तत्परिणाम स्वप्नादि लक्षणा द्वारा तो तत्परिणाम में तत्शब्द का अर्थ है मन तो तत्परिणाम यानी मन परिणाम वो कौन है स्वप्न और उस मन शब्द के परिणाम रूप स्वप्नादि में लक्षणा करके उस लक्षणा द्वारा ओंकार एवं लक्ष्य थे और ओंकार को श्रुतियंतर में बताया गया कि वह स्वप्नात्मक है यजुर्वेदात्मक है और सोमलोकात्मक है कौन ओंकार द्वितीय मात्रात्मक ओंकार स्वप्न यजु सोम लोकात्मक है ऐसा श्रुत्यंतर में बताया गया है तो इसलिए ओंकार लक्षणा से मन शब्द से स्वप्न को यजुर्वेद को और सोमलोक को लेकर के लक्षार्थ निकलेगा यजु स्वप्न यजुराध्यात्मक मन ओंकार ये इसका लक्षार्थ निकलेगा ये दिखाने के लिए लिखते हैं स्वप्नादि लक्षण द्वारा स्वप्न यजुराद्यात्मु श्रुतियंतरे श्रुतः ओंकार का विशेषण है श्रुत तो अन्य श्रुति ओंकार को बताती है स्वप्न रूप यजुरूप और आदि शब्द से सोमलोको सोमलोकात्मक लेना तो सोम रूप बताती है जो अन्य श्रुति इसलिए मन शब्द का लक्षार्थ जब स्वप्न दी है तो तदात्मक ओंकार भी हो जाएगा मन शब्द का लक्षार्थ ये यहां पर कहा गया स्वप्नात्मके इत्यर्था तो कुल मिलकर के यानी ये स्वप्नात्मके मनसी मननीय यजुर्मय सोमदेवत्य सम्पयते ये जो भाष्य है यहाँ तक का कुल मिल करके अर्थ शब, ये ये शब्दार्थ बता करके भावार्थ बताया भाष्य में कि एकाग्रतया आत्मभाव गति मनसी संपद्धे का अर्थ कर दिया और मन का अर्थ है मन शब्द का जो लक्षार्थ द्वितीय मात्रात्मक ओंकार और उसमें एकाग्रतया आत्मभाव एकाग्रतया आत्मभाव प्राप्त करना है तादात्म्य अभिमान करना <coughs> कुल मिलकर के अथ यदि द्विमात्र मनसी संप्य इस वाक्य का जो अर्थ निकलता है उसे टीकाकार कहते हैं भावार्थ कि ओंकार अभिध्यायी तो, नीचे पंक्ति में हम हाँ। तो उकारे संपत्ति पर्यत अनम यह कौती वाक्या यदि द्विमात्रे न मनसी इस वाक्य का तात्पर्याथ ये निकलेगा कि उकारे यानी द्वितीय मात्रा जो उकार है तदात्मक ओंकार में यानी स्वयं उकार में ही द्वितीय मात्रात्मक ओंकार है उकार और उसमें संपत्ति पर्यंतम अभिध्यानम यह करोति तो उकार में तादात्म अभिमान पर्यंत उकार मात्रा का ध्यान जो साधक करता है ये इस वाक्य का तात्पर्य निकलेगा ध्येय जो ओंकार की द्वितीय मात्रा है ध्याता उस उकार रूप मात्रा के साथ तादात्म्य अभिमान तक ध्यान करें तो उसका फल होगा येजुओं के द्वारा सोम लोक की प्राप्ति येजु यानी येजुदेवता उसे सोम लोक की प्राप्ति कराएंगे ये फल हो जाएगा बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं ओम भद्रंकरणे भी शृणुयाम देवा भद्रंपे माक्षर यजा स्थिर सुष्टुवा गुशस्तनुभि